तो सात पदार्थों में अंतिम पदार्थ है अभाव अभाव का निरूपण चल रहा है इसमें बताया जा रहा है कि अभाव हैं चार प्रकार का प्राग अभाव ध्वंसाभाव अत्यंता भाव अन्योन्या भाव ये चार भेद पहले ही अभाव के बता चुके हैं इन चारों का लक्षण नहीं बताया गया था तो एक एक का लक्षण बताया जा रहा है उसमें से प्राग अभाव का लक्षण हुआ अनादि अनादिशांत प्राग अभाव शादी अनंत भाव का लक्षण हुआ और अत्यंत भाव का लक्षण बताया गया त्रयकालिक संसर्गावचिन्न प्रतियोगिता का अभाव अत्यंता भाव तो जो संसर्गा त्रयकालिकत्व और संसर्गाव्छिन्न प्रतियोगिता तत्व इन दो विशेषणों से युक्त अभाव है उसे कहा गया अत्यंत अभाव अब तो ये जो हैं प्रति अभाव का एक होता है प्रतियोगी एक होता है अनुयोगी यश्य अभाव प्रतियोगी यत्र अभाव स अनुयोगी जो प्रतियोगी होगा अभाव का उसमें एक धर्म रहेगा प्रतियोगिता जैसे मनुष्य में मनुष्यता घट में घटता साधु में साधुता ऐसे प्रतियोगी में प्रतियोगिता एक धर्म रहेगा और ये जो प्रतियोगिता है इसके अवच्छेदक दो होते हैं प्रतियोगिता एक तो धर्म से अवच्छिन्न होती है और एक संसर्ग से अवच्छिन्न होती है संसर्ग कहते हैं संबंध को हाँ संसर्ग शब्द सामान्य है उससे लिया जाएगा संबंध सामान्य को घट में प्रतियोगिता घट का अभाव होगा तो घटाभाव की प्रतियोगिता रहेगी घट गट में घटाभाव का प्रतियोगी घट है तो घट में रहेगी प्रतियोगिता और समस्त घटों का अभाव है तो समस्त घट हो जाएंगे अभाव के प्रतियोगी उनमें एक धर्म रहेगा समस्त घटों में अभाव प्रतियोगिता तो समस्त घटों में रहने वाली घटा घटाभाव की प्रतियोगिता को ग्रहण करने के लिए कहा जाता है घटत उसका अवच्छेदक धर्म जो होगा वो कौन होगा अन्यून अनरिक्त वृत्ति जो धर्म होगा वो है घटतत्व धर्म प्रतियोगिता जहाँ रहती है वहाँ रहने वाला प्रतियोगिता जहाँ नहीं रहती है वहाँ न रहने वाला प्रतियोगिता से अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति प्रतियोगिता रह रही है समस्त घटों में तो समस्त घटों में रहने वाला जो धर्म होगा उसे कहा जाएगा प्रतियोगिता का अन्यून वृत्ति धर्म और प्रतियोगिता जहाँ नहीं रहती है वहाँ रहेगा यदि तो अतिरिक्त वृत्ति हो जाएगा और जहाँ प्रतियोगिता नहीं है पटादी में घटा भाव की प्रतियोगिता नहीं है ना, उसमें पटाभाव की प्रतियोगिता आएगी घटाभाव की प्रतियोगिता तो नहीं रहेगी इसलिए कहा जाएगा पटादी में रहने वाले पटत्वादी धर्मों को तो घट में रहने वाली प्रतियोगिता की अपेक्षा अतिरिक्त वृत्ति धर्म और अनतिरिक्त वृत्ति हो जाएगा घटत्व घटत्व पटादी में नहीं रहता घट को छोड़कर के कहीं नहीं रहता समस्त घटों में रहता प्रतियोगिता भी समस्त घटों में रह रही है तो घटतत्व तो धर्म हो जाएगा अवच्छेदक और प्रतियोगिता हो जाएगी अवच्छिन्न घटत्व तो धर्म से तो घटत्वावच्छिन्न तो प्रतियोगिता का अर्थ निकलेगा समस्त घटगत प्रतियोगिता घटत्वा और छिन्न प्रतियोगिता कहने से अभी तक अतीत में जितने भी घट हुए उनमें भी घटत्व तो था ना उनमें रहने वाली प्रतियोगिता वर्तमान में जितने भी घट हैं पूरे संसार में मृत्युलोक में स्वर्ग में यम यमलोक में जहाँ कहीं भी वे सब के सब माने जाएंगे घटत्व से अवच्छिन्न होने के कारण उनमें रहने वाली प्रतियोगिता घटत्व घटत्वावच्छिन्न तो प्रतियोगिता और भविष्य में जितने भी घट सारे संसार में उत्पन्न होने वाले हैं वे भी घटत्व से युक्त हैं इसलिए घटत्व घटत्वावच्छिन्न तो प्रतियोगिता कहने से अतीतकालीन घटों में वर्तमान कालीन घटों में और भविष्यत कालीन घटों में और सब स्थान में रहने वाले घटों में जो प्रतियोगिता है वह प्रतियोगिता कहलाती हैं घटत्वाव छिन्न प्रतियोगिता समस्त घटगत प्रतियोगिता ठीक और ये प्रतियोगिता जिस अभाव की है उस अभाव को कहा जाएगा घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता क अभाव घटत्व से अवचिन्न है प्रतियोगिता जिसकी जिस अभाव की यह बहुरी समास है घटत्वावचिन्ना प्रतियोगिता यस स घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता वो हो जाएगा घटाभाव और कितने घटों का अभाव घट त्वावच्छिन्न तो प्रतियोगिता का अभाव कहने से समस्त घटों का अभाव तो जैसे भूतले घटो नास्ती कह रहे हैं तो एक घट का अभाव नहीं बताया जा रहा है अतीत वर्तमान भविष्यत सारे घटों का बताया जा रहा है भूतल में अभाव तो हाँ तो तीनों, काल में, तीनों काल में कैसे इसका तो तीनों कालों के साथ संबंध इस प्रकार बनेगा अभी तो दो होते हैं प्रतियोगिता के अवच्छेदक बताया ना तो उसमें से धर्म रूप प्रतियोगिता का अवच्छेदक घटकत्व तो हुआ एक होता है संसर्ग संसर्ग कहते हैं हाँ? हाँ? एक घटत तो धर्म हुआ धर्म रूप अवच्छेदक और दूसरा है संबंध रूप अवच्छेदक तो ये जो यूतले घटो नास्ती कहा जाता है तो किस संबंध से भूतल में घट का अभाव बताया जा रहा है तो संयोग संबंध से भूतल में घट का अभाव बताया जा रहा है तो ये देश एक काला व छिन्न जो स्वरूप है भूतल भु, का ऐसे स्वरूप संबंध भी कहा जाता है ये अध्याय क्या नाम अभाव घट का घट तो रहेगा संयोग संबंध से और घटाभाव रहेगा स्वरूप संबंध से घट अलग है घटाभाव अलग है तो स्वरूप संबंध से घटा भाव है भूतल में क्योंकि संयोग तो द्रव्य द्रव्य का होता है ना द्रव्य द्रव्यों यो रेव संयोग ये कहाँ है तो भूतल तो द्रव्य है और घटाभाव ये द्रव्य नहीं है सातवा पदार्थ हैं अभावात्मक तो अभाव और द्रव्य का तो संयोग संबंध होकर के स्वरूप संबंध होगा स्वरूप संबंध तो ये जो स्वरूप क्या कौन सा स्वरूप तो भूतल का स्वरूप भूतल स्वरूप संबंध से ही भूतल में घटाभाव रह रहा घटाभावत भूतलम जब कहते हैं तो भूतल में घटाभाव विशेषण बना है और घटवत भूतलम कहेंगे तो संयोग संबंध से भूतल में घट रहेगा क्योंकि दोनों द्रव्य हैं और घटाभावत भूतलम कहते हैं भूतले घटो नास्ती का मतलब घटाभागवत भूतलम तो उसमें घटाभाव विशेषण है भूतल विशेष है तो भूतल में घटा भाव किस संबंध से रहेगा स्वरूप संबंध से आभाव अपने अधिकरण में स्वरूप संबंध से रहता है अधिकरण का जो स्वरूप है भूतल में ह भूतल का जो स्वरूप है तदात्मक ही हाँ वही भूतल का स्वरूप ही संबंध बन जाएगा अनुयोगी आश्रय बनता है प्रतियोगी ओ संबंधी है प्रतियोगी रूप संबंधी आश्रय को कहा जाता है अनुयोगी और प्रतियोगी कहा जाता है दूसरे संबंधी को जिसका संबंध है वो संबंध जिसका अभाव है उसको अभाव का प्रतियोगी ऐसे संबंध का भी एक अनुयोगी होता है एक प्रतियोगी होता है संबंध का भी तो ये जो अभाव हैं घटाभाव उसका प्रतियोगी हुआ घट उसमें रहेगी प्रतियोगिता इस प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध क्या बनेगा जिस संबंध से अभाव लिया जा रहा है भूतल में वो संबंध हो जाएगा प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध तो घटाभाव भूतल में स्वरूप संबंध से बताया जा रहा है तो स्वरूप संबंध हो जाएगा घटाभाव का घटाभाव की जो घट में प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक जैसे घटत तो धर्म हुआ था ना ऐसे संबंध हो जाएगा स्वरूप संबंध उसे अनुयोगी का स्वरूप हाँ हाँ तो अनुयोगी के स्वरूप से घटाभाव भूतल में रहता है तो जिस संबंध से भूतल में घटाभाव बताया जा रहा है वह संबंध सम्बन्ध घटाभाव की जो प्रतियोगिता घट में आएगी उसका अवच्छेदक होगा ठीक है तो संसर्ग शब्द से लिया जाएगा घटा भाव भूतल में जिस संबंध से रह रहा है उस संबंध को तो भूतल स्वरूप संबंध से रह रहा है या अनुयोगिका जो स्वरूप है उस स्वरूप संबंध से रह रहा इसलिए संसर्ग हुआ स्वरूप संसर्ग और वो है अवच्छेदक प्रतियोगिता का घट में रहने वाली प्रतियोगिता का उससे अवचिन्न हो जाएगी घट में रहने वाली प्रतियोगिता तो घट में रहने वाली प्रतियोगिता को घटत्व से अवचिन्न भी कहा जाएगा और संसर्ग अव भी कहा जाएगा संसर्ग अवच्छिन्न भी कहा जाएगा ना और किस संसर्ग से अवचिन्न होगी तो घटा भाव जिस संबंध से रह रहा है अनुयोगी में यानी भूतल में वो स्वरूप संबंध तो स्वरूप संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता घट में रहने वाली समस्त घटों में रहने वाली समस्त घटों में रहने वाली जो प्रतियोगिता वह स्वरूप संबंध से अवच्छिन्न है और वो प्रतियोगिता किसकी है अभाव की है कहीं कहीं संसर्ग की भी आती है ना प्रतियोगिता संसर्ग का भी प्रतियोगी होता है अभाव का भी प्रतियोगी होता है तो यहाँ अभाव अभाव की प्रतियोगिता है घट में इसलिए उस प्रतियोगिता को कहा जाएगा अभाव को कहा जाएगा संसर्ग अवच्छिन्न है प्रतियोगिता जिस अभाव की जैसे घटत अवचिन्न है प्रतियोगिता जिस अभाव की उस अभाव को कहा गया घटत्व घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ऐसे स्वरूप संसर्ग से अवच्छिन्न है प्रतियोगिता जिस अभाव की भूतल में रहने वाले अभाव की घट में प्रतियोगिता है वह संसर्ग से अवचिन्न है इसलिए भूतल में रहने वाला घटा घटाभाव संसर्ग अवचिन्न प्रतियोगिताक घटाभाव कहलाएगा संसर्ग अवचिन्न प्रतियोगिताक घटाभाव कहलाएगा हाँ लिखा है ना मूल में अभावो अत्यंताभाव इसमें लिखा है त्रयकालिक संसर्गाव्छिन्न प्रतियोगिता को अभावो अत्यंताभाव वो अभाव है विशेष्य और संसर्गाव्छिन्न प्रतियोगिता तत्व और त्रयकालिकत्व ये दोनों हैं विशेषण किसके अभाव के तो त्रयकालिक का मतलब है तीनों कालों में रहने वाला जो अभाव यह त्रयकालिक अभाव का विशेषण है भूतल में तीनों कालों में रहने वाला जो संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव होगा उसे कहा जाएगा अत्यंत अभाव घट का अत्यंत संसर्ग मन रहा है घटत्व घटत्व को भी ले सकता है, यानी दोनों या समस्त घटों का अभाव लेना है तो इसलिए वो भी आएगा ही संसर्ग अवच्छिन्न ऐसे घट भी नहीं लिखा है वहाँ पर इसलिए कि, कि उदाहरण के लिए घटाभाव दिखाया है लेकिन सब जगह अवच्छेदक संसर्ग एक ही बनेगा जिस संबंध से अभाव रह रहा है वो संबंध और धर्म तो बदल जाएंगे जब भूतल में घटाभाव बताएंगे तो घटतत्व तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता को जाएगा लेकिन संबंध वही स्वरूप संबंध रहेगा प्रतियोगिता का उच्छेदक और पटा भाव बताएंगे तो धर्म बदल जाएगा लेकिन संबंध वही रहेगा मठा भाव बताएंगे तो संबंध वही रहेगा लेकिन मठत्व ये धर्म तो धर्म बदल रहे हैं इसलिए वहाँ पर घटत्व को जोड़ा नहीं है लेकिन जिसका अभाव बताया जाता है वो समस्त प्रतियोगिता का अभाव बताया जाता है समस्त प्रतियोगी का अभाव और समस्त प्रतियोगी के अभाव को लेने के लिए उस प्रतियोगी में रहने वाले धर्म से अवच्छिन्न प्रतियोगिता के अभाव हाँ और घटत्व को जोड़ देते तो एक ही अभाव को लेना पड़ता मात्र घटाभाव को ही हाँ हाँ हाँ संसर्ग कहने से बाकी तत्त्व धर्माव छिन्न अभाव भी आ ही रहे हैं क्या कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ तो ये संसर्ग संसर्गावचिन्न प्रतियोगिता का विशेषण समझ में आ गया ना अभाव का और त्रैकालिक का मतलब है ये भी अभाव का विशेषण है तो उत्तरयकालिक अभाव कहा जाता है तीनों अतीत वर्तमान भविष्यत काल में रहने वाला अभाव उत्तरयकालिक अभाव कहलाएगा तो अतीत काल है भूतकाल वर्तमान काल तो वर्तमान में तो है ही नहीं और अतीत काल में भी भूतल में घट का अत्यंता भाव है घटा भाव घट का अत्यंता भाव है मान लो पहले घट था और उसे हटाया तो भी और वर्तमान में घट अत्यंता भाव हुआ तो ये जो घट अत्यंता भाव है एतत देश और एतत कालावचिन्न। इसमें ये एक संबंध जोड़ना पड़ता है स्वरूप का स्वरूप संबंध का एक विशेषण जोड़ना पड़ता है कि संयोगेना घट होने पर भी यहाँ एतत तदत देश और ए तत्काल व छिन्न जो संयोग है स्वरूप का स्वरूप संबंध का नहीं लेकर के संयोग का विशेषण जोड़ दो संयोग तो घट का भूतल के साथ अनित्य है ना संयोग नित्य भी है अनित्य भी है नित्य द्रव्यों का परस्पर जो संयोग होगा वो नित्य होगा और अनित्य द्रव्यों का जो परस्पर संयोग होगा वह अनित्य होगा संयोग एक गुण है वो संबंध रूप है वह नित्य द्रव्यों का नित्य है अनित्य द्रव्यों का अनित्य है तो अनित्य होने के कारण अभी जो आ, घट का संयोग जिस संयोग संबंध से घट का अभाव बताया जा रहा है वो एक तत्त कालावच्छिन्न और एक तत्त देशावच्छिन्न जो संयोग उस संयोग संबंध से घट न अतीत में था न वर्तमान में तो है ही नहीं न भविष्यत में रहेगा भविष्य अतीत में था तत्देश तत्कलावच्छिन्न वर्तमान में है ए तत्द देश एक तत्काल विन्न संसर्ग संयोग संबंध से उसका अभाव दिखाया जा रहा है इसलिए जिस संबंध से अभाव बताया जा रहा है वह संबंध न अतीत में था भूतल के साथ घट का न भविष्यत में रहेगा संयोग सम्बन्ध तो रहेगा लेकिन एक तत्काल विन्न संयोग नहीं रहेगा ए न भविष्य में रहेगा न अतीत में था एक तत्त काला व छिन्न संयोग संबंध तो इसी क्षण में है और इस क्षण में तो घट का उस संयोग संबंध से अभाव ही है एक तत्वेदे संयोग संबंध से भूतल में घट नहीं है अभी तो घट का अभाव है और वो घटाभाव हो जाएगा स्वरूप संबंध से रहेगा घट का घट रहता तो संयोग संबंध से रहता घटाभाव स्वरूप संबंध से रहेगा ठीक है तो संयोगे न घटे तत्नाव संयोग संबंध घट का तीनों कालों में अभाव है इसलिए उसे त्रयकालिक अभाव कहा जा रहा है संयोग को अनित्य होने से क्षण के परिवर्तित होने से विशेषण के विशिष्ट संयोग संबंध है ना एक क्षण ये विशेषण है और एक क्षण रूप जो विशेषण यह विशेषण एक क्षण में ही रहेगा और एक क्षण में क्षण तो है लेकिन घट का संयोग भूतल के साथ नहीं है क्योंकि घट नहीं है वहां पर तो विशेष्य नहीं है तो विशेषण रूप विशेषण तो रहा लेकिन संयोग रूप विशेष्य के न रहने से विशिष्ट का अभाव माना गया एक तत् क्षण विशिष्ट संयोग घट का इस समय भी नहीं है भूतल के साथ जहाँ पर घट का अत्यंत अभाव बताया जा रहा है उस भूतल के साथ संयोग संबंध से संयोग संबंध नहीं है इस समय घट का तो वो है विशिष्ट का अभाव हुआ विशेष्याव विशेष्य तो है विशेषणाभाव प्रयुक्त विशेषण तो है विशेष्य नहीं है तो विशेष्याव प्रयुक्त विशिष्टा भाव और मान लो अतीत में वहाँ पर घट था तो घट का संयोग था तो और भविष्य में भी कोई दूसरे क्षण में ला करके घट रखेगा तो अतीत में भी घट था तो घट का संयोग था भविष्य में भी उस स्थान पर घट आ सकता है तो घट का संयोग हो सकता है तो विशेष्य रहेगा लेकिन एक क्षण ये विशेषण नहीं रहेगा रहेगा तो एक क्षण रूप विशेषण का अभाव होने से विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव होने से अतीत क्षणवच्छिन्न या भविष्य क्षणाविन्न संयोग संबंध से घट रहने पर भी एक तत्व एक क्षण विशिष्ट संयोग संबंध से उस समय भी घट का अभाव ही माना जाएगा वो है त्रैकालिक अभाव हाँ उसी क्षण में वहाँ पर घट उस क्षणाव क्षण विशिष्ट संयोग संबंध से रहेगा तो तो जहाँ भूतल पर घट रखा हुआ है वहाँ एक तत्त क्षण विशिष्ट संयोग घट का है उस भूतल भूतल में वहाँ वो वर्तमान है लेकिन एक तत्त देश में जहां संयोग क्या नाम घट का अत्यंत भाव बताया जा रहा है जिस समय घट का अभाव है भूतल में वह क्षण लेना है घटाभाव का क्षण वो एक क्षण शब्द से लिया जाएगा वो विशेषण बनेगा संयोग का और वह जिस समय अभाव है उस समय ए रूप विशेषण तो है लेकिन संयोग नहीं है तो विशेषा भाव प्रयुक्त तो विशिष्टा भाव हो रहा और बाकी जो है विशेषण नहीं है संयोग है विशेषा भाव प्रयुक्त तो विशिष्टा भाव हो रहा इसलिए एक तत् क्षणावच्छिन्न संयोग संबंध से घट का रहेगा हमेशा ही अत्यंता भाव उस भूतल में उसे कहा जाएगा त्रैकालिक संसर्गाव्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव वो है अत्यंता भाव ये समझ में है ये तो प्रागा में रहता है ये तो रहता है है। सही तो, ये तो रहता रहता है तो तो है। सही और ये ये ये आपने बताया कि कहा था उपदकृत में लिखा ही है ध्वंस और प्राग अभाव का प्राग भाव में अतिव्याप्ति अत्यंताभाव के लक्षण की न हो इसके लिए त्रयकालिक ये विशेषण है और भेद यानी अनुन भाव और उसमें वो भी त्रयकालिक अभाव है अनोनया भाव भी त्रैकालिक अभाव होने से माना जाएगा खाली त्रैकालिकत्व सती अभावत्व इतना ही लक्षण करेंगे अत्यंताभाव का त्रैकालिकत्व सती अभावत्वम अत्यंताभाव से लक्षण है तो ये अनित्य जो अभाव है प्रागाभाव अभाव ध्वंसाभाव उसमें तो नहीं जाएगा अन्योन्या भाव में जाएगा इसलिए संसर्ग अवच्छिन्न लिखा है संसर्गा प्रतियोगिता का अभाव हम्म प्रतियोगिता का त्रयकालिक्व नहीं रहता है नहीं कैसे कैसे रहता कैसे तो प्राग्भाव में अर्ध्वंसा तो भाव में वो अनित्य होने से और ये दो अभाव नित्य है इसलिए उनमें त्रैकालिकत्व तो रहेगा तो ये कहा जा रहा है कि केवल त्रयकालिक त्रैकालिकत्व तो विशिष्ट अभावत्वम अत्यंत भावस्य लक्षण ये करेंगे इतना ही लक्षण करेंगे तो ये लक्षण अन्योन्या भाव में चला जाएगा अन्योन्या भाव का ही दूसरा नाम है भेद भेद कहो अन्योन्या भाव कहो एक बात है इसलिए मालिका न भेद वारणाय भेद वारणा यानी अन्योन्या भाव में अत्यंता भाव के लक्षण की अतिव्याप्ति को दूर करने के लिए ये जोड़ दिया संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का ये विशेषण जोड़ दिया है तो विशेषण जोड़ने से क्या हुआ कि संसर्ग से लिया गया स्वरूप संबंधाव अवच्छिन्न सं, प्रतियोगिता का अभाव संसर्ग से लिया गया स्वरूप संबंध और वो अनुन्या भाव की प्रतियोगिता स्वरूप संबंध से अवच्छिन्न नहीं होती है त्रयकालिक तो है लेकिन स्वरूप संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता नहीं है अन्योन्याभाव की इसलिए अन्योन्याभाव को त्रयकालिक संसर्ग अवच्छिन्न अभाव नहीं कहा जाएगा संसर्ग अवच्छिन्न यानी स्वरूप संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव लेना है तो ये अन्योन्याभाव में नहीं जाएगा ये लक्षण और खाली संसर्ग अवचिन्न प्रतियोगिता का अभाव इतना ही करते और त्रैकालिक पद न देते तो चला जाता आपके प्राग अभाव और भाव में भी लक्षण स्वरूप संबंध अवचिन्न प्रतियोगिता के अभाव अत्यंताभाव ये अत्यंता भाव का लक्षण करेंगे तो ये लक्षण चला जाएगा प्राग अभाव में भी अर्ध्वंसाभाव में भी यानी उनकी प्रतियोगिता भी स्वरूप संबंध से अवचिन्न होती है ये तीनों अभाव अपने अधिकरण में स्वरूप संबंध से रहता है क्या नहीं रहता क्या वंस प्राउड ऑफ योरसेल्फ ना संसार का वचन प्रतियोगीता रोमिति तो वे नयग तद बारे ने त्रिकालिक त्रिकालिक इति स्वरूप स्वरूपाक्त आक्तन एव इति बोध है कि इस पर क्या है ऐसे ये जो ये दिया इसके पेपर में इसमें एक ही टीका है क्या जो तो प्राचीन और नवीन न्यायिकों के अनुसार ये जो है न्याय बोधिनी नवीन तार्किकों के अनुसार लिखी हुई है उन्होंने प्राचीनों के मत में कई जगह असहमति बताई है अपनी नव्य न्यायिकों ने प्राचीन न्यायिकों के साथ तार्किकों के साथ असहमति है जैसे अनुमान खंड में प्राचीन तार्किक लोग मानते हैं परामर्श ज्ञान ही अनुमान प्रमाण है और नव्य तार्किक मानते हैं व्याप्ति ज्ञान परामर्श ज्ञान क्या नाम अनुमान है अनुमान प्रमाण है वहाँ दोनों में एक मत नहीं है थोड़ा भी वाद है प्राचीनों में तार्किकों में भी प्राचीन तार्किक और नवीन तार्किकों में ऐसे प्राग अभाव और ध्वंसाभाव इनको संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिताक मानना है या नहीं मानना है ये जब विचार आया तो प्राचीनों का तो मानना है कि ध्वंस प्राग अभाव और ध्वंसाभाव संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिताक होते हैं इनकी प्रतियोगिता संसर्ग से अवच्छिन्न होती है और नवीनों का कहना है कि इनकी प्रतियोगिता संसर्गावच्छिन्न नहीं होगी इन्हें संस इसलिए संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव नहीं कहा जाएगा नवीनों के अनुसार प्राग अभाव और ध्वंसाभाव को संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव नहीं कहा जाएगा तो तीनों अभाव संसर्ग अवचिन्न प्रतियोगिता के अभाव नहीं हुए अन्योन्या भाव भी संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता के अभाव नहीं है संसर्ग शब्द से लेना है तादात में संबंध से अतिरिक्त संबंध को संसर्ग यानी ने संबंध लेकिन कौन सा संबंध तात्म्य संबंध से अतिरिक्त संबंध फिर वो कोई भी संबंध हो तादात्म्य को छोड़ करके तादात्म्य भी एक संबंध है तादात्म्य संबंध को छोड़ करके बाकी संबंधों को संसर्ग शब्द से लिया जाता है और उन संबंधों से अवच्छिन्न प्रतियोगिता न तो प्राग अभाव की होती है न तो ध्वंस के ध्वंस अभाव की होती है न तो अन्योन्याभाव की होती है तीनों अभावों की प्रतियोगिता तो संसर्ग से अवच्छिन्न नहीं होगी इसलिए तीनों अभावों को संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव नहीं कहा जाएगा तो संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का तो ये विशेषण देने से ही जैसे अन्योन्या भाव में अत्यंता भाव के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो रही है ऐसे प्राग अभाव और धोंसा भाव में भी अतिव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि उनकी प्रतियोगिता संसर्ग से अवच्छिन्न नहीं होती है ये कौन कहता है नवीन तार्किक तो फिर त्रैकालिक ये जो अन्नम भट्ट जी ने मूल में विशेषण जोड़ दिया है प्राग अभाव और भाव में अतिव्याप्ति को दूर करने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है केवल भाव त्रैकालिक अभाव है नित्य अभाव है ऐसा उसका स्वरूप वर्णन है स्वरूप वर्णन करने के लिए अत्यंता भाव का वो विशेषण है उसका प्रयोजन किसी में अतिव्याप्ति या अव्याप्ति का निराकरण करना नहीं है ये कौन मानेंगे जो ध्वंसा भाव और प्राग भाव की प्रतियोगिता को संसर्ग से अवचिन्न नहीं मानते हैं नवीन नहीं मानते हैं तो नवीन का ये मानना होगा वो वहाँ पर न्यायबोधिनी में लिखा है तो और मूल में जो है अन्नम भट्ट जी उन्होंने लिखा है परामर्श के विषय में भी यही लिखा ना कि परामर्श ज्ञानम अनुमानम इति सिद्धम तो ता अन्नम भट्ट जी का जो मूल ग्रंथ है वो प्राचीन तार्किकों की मान्यता के अनुसार है और उस पर जो टीका लिखी गई है न्यायबोधिनी वह नवीन तार्किकों के अनुसार लिखी गई है इसलिए स्थान स्थान पर नवीनों का प्राचीनों के साथ जहां मतांतर है उसे वो स्पष्ट करते हैं ये ये मूल में ऐसा इसके लिए है इसके लिए ऐसा तो नहीं, नहीं तादात्म्य भी एक संबंध है लेकिन उसे संसर्ग शब्द से नहीं लिया जाएगा संसर्ग शब्द का अर्थ है तादात्म्य संबंध से अतिरिक्त सारे संबंध तादात्म्य संबंध से अतिरिक्त जो भी संबंध है उन्हें कहा जाएगा संसर्ग शब्द से तादात्म्य का स्वरूप होता है जैसे घट पटो न ये घट पट नहीं है का मतलब पट पट का अन्योन्या भाव बताया जा रहा है घट में पटकानुन्याभाव का वो किस संबंध से घट में रहेगा पटकानुन्याभाव का वो तादात्म्य संबंध से रहता है वो तादात्म्य क्या है तो तादात्म्य कहा जाता है तद भिन्न सती तद अभेदेना प्रतीय मानत्व तो जो घट से भिन्न होता हुआ घट से अभिन्नतया प्रतीत हो तो तादात्म्य हुआ स्वरूप संबंध भूतल में घटा भाव स्वरूप संबंध से है घट में पट का भेद कहो अनोनया भाव कहो तादात्म्य संबंध से है तो ये जो अन्य भाव का जो संबंध है अनुनिया भाव अपने अनुयोगी में जिस संबंध से रह रहा है वह तादात्म्य संबंध है ऐसे संयोगे न भूतले घटो नास्ती ये कहा मतलब तो संयोग संबंध से भूतल में घट नहीं है घट का अभाव है वो घटाभाव किस संबंध से रहेगा स्वरूप संबंध से रहेगा और तादात्म्य न घट पटो न ये कहा जाएगा तो वहाँ तादात्म्य में, में और स्वरूप में इतना अंतर रहेगा स्वरूप संबंध से रह रहा का अर्थ है उससे भिन्न प्रतीत नहीं होता भिन्न नहीं होता है और यहां भिन्न होता हुआ भी तद भिन्न सती तद अभेदेना प्रतीय मानत्व है हा नहीं है ये थोड़ा अंतर है स्वरूप में इसमें। भेद सहिष्णु रेद तादात्म्य और अभेद ही अभेद स्वरूप वो स्वरूप होता है कारण दूसरे दूसरे ग्रंथों में बताया है ये तो बिल्कुल प्राथमिक ग्रंथ हैं तर्क संग्रह इनके जो प्रौढ़ ग्रंथ हैं उनमें बताया है कि संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता के प्राग अभाव और भाव को मानने पर क्या दोष होता है वो दोष ना हो इसके लिए इसे संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता ना माना जाए ऐसा वहाँ पर बताया है तो अब अन्योन्या भाव का लक्षण आ रहा है तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्या भाव प्रतियोगिता को अभाव अन्योन्याभाव ऐसा होना चाहिए अभाव पद रहना चाहिए यथा घट पटो न इत्यादि हम्म कहा पर जोड़ना है अभाव पद को हाँ प्रतियोगिता को अन्योन्या भाव प्रतियोगिता को भाव भावो अन्योन्या भाव यानी को वैसा कवैसे रहने देना अवग्रह भी रहने देना भावो लिखना फिर अवग्रह आएगा भावोन्या भावोन््योन्या भाव ऐसा तो इसका लक्षण इसका विचार कल होगा ईश्वर ने चाहा तो कल ये ग्रंथ पूरा होगा